श्रृधे स्मृति पुराण शंकराचार्य की ओम नमो नारायण आय ब्रह्मसूत्र चतुर्थाध्याय चतुर्थ पाद में यहां पांचवा अधिकरण था अभाव अधिकरण या भाव बादरी राग ही एवं ये, ये सूत्र आया था ये ब्रह्मलोक में जो विद्वान प्राप्त हो गए हैं उनका शरीर आदि होता है या नहीं होता है क्योंकि भोग के संबंध में वहां सुना है सगुण विद्या का फल है यह इसलिए शरीरादि भाव है या नहीं ऐसा विचार करते हुए तीनों ऋषियों का पक्ष दिया है पहले बादरी का पक्ष अभाव है ऐसा दिया और दूसरे भाव रूप से जैमिनी का पक्ष दिया दोनों का अपना अपना तर्क है और बादरायण ऋषि ने द्वादशाह यज्ञ के समान दोनों को स्वीकार किया है तो जब स्वतंत्र ही उनकी इच्छा होती है तो स्वतंत्र इच्छा जिसकी भी है उनका तो कभी होना कभी नहीं होना एक प्रकार में होना अन्यथा होना यह सब संभव है यही तो स्वातंत्र है इसलिए कहा कि यथा सशरीरता संकल्पयति, वह जो ब्रह्मलोक प्राप्त पुरुष जब सशरीरता को संकल्प करता है तो सशरीर होगा अशरीरता को संकल्प करता है तो अशरीर होगा शरीर नहीं चाहिए तो शरीर नहीं रहेगा तो सत्य संकल्प उनका स्वभाव है यानी उनकी प्राप्ति वहां सत्य संकल्प तो भी है तो जैसा संकल्प करेंगे वैसा होगा आवश्यकता अनुसार अपनी इच्छा अनुसार करेगा ये कहा उभय उभयधम बादरायणों अत अब ये दोनों पक्ष बोलने पर एक प्रकार से निश्चय नहीं हो पाता है कि वैसा अनुभव उनको दोनों प्रकार से कैसे होगा इसके लिए कोई उदाहरण क्योंकि अभी ब्रह्मलोक में गया हुआ जो भी जीव है उसको तो किसी ने देखा नहीं है और जो ब्रह्मलोग से आकर के ब्रह्मलोग में क्या अनुभव किया इसके बारे में वो कभी कह भी नहीं सकते ऐसा कहा हुआ भी नहीं ऐसे में शास्त्र को आधार लेकर के विचार करना होगा तो शास्त्र जैसा कहता है उसको समझने के लिए हमें एक प्रत्यक्ष दृष्टांत भी चाहिए तो भगवान ने अपनी सृष्टि में जितने जीवों जंतुओं को बनाया सभी प्रकार के वृक्ष, लता आदि चर आचर सबको बनाया उसी के साथ पंचभोधों की सृष्टि इत्यादि तो है ही तो ये सारे सृष्टि में और सृष्टि में प्रत्यक्ष होने वाले अनुभव में सभी में कुछ रहस्य रखा ऐसा है उनका उस तो सृष्टि का रहस्य उसमें रखते हैं क्योंकि कार्य में कारण तो प्राप्त तो होता है इसलिए वो सृष्टि का रहस्य रखकर के ही बनाया अब जब हम विचार करते हैं गहराई से परीक्षा करते हैं यथाशास्त्र अन्वेषण करते हैं तो हमें उस सृष्टि का रहस्य ये चराचर में प्राप्त होता है हो जाता है अब जिसको लेके ये वैज्ञानिक दिन रात लगे हुए ये सृष्टि का रहस्य जानने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं कैसे प्रयत्न कर रहे हैं जो सृष्टि में वस्तु निर्मित है सृजित वस्तुओं को लेकर के ही वो प्रयत्न करते रहते हैं। उनको स्टडी करते हैं स्टडी करते करते उनको उसका उत्तर मिल जाता है ऐसे अनेक उत्तर मिल गए हैं और अनेक उत्तर मिलना बाकी है ऐसी संभावना करते हैं तो ऐसा ही भगवान ने यहां से लेकर के यानी सामान्य जीवन के जीवन की जो स्थिति है उससे लेकर के मुक्त तक की सारे रहस्यों को किसी न किसी प्रकार में सृष्टि में उद्घाटित करके रखा है सृष्टि के साथ जोड़ के रखा उसको जानने की आवश्यकता है तो अब यह रहस्य भी ऐसा ही है अब ब्रह्मलोग में कोई गया नहीं अब जाने वाला जो होगा उसको भी पता नहीं रहता जब ब्रह्मलोग जाएंगे तभी पता चलेगा ऐसे में ब्रह्मलोग का अनुभव क्या होता है कैसे होता है इस रहस्य को भी जानना होगा और जैसा हमने कहा कि सभी चराचर में वो तत्व का यथार्थ का रहस्य भी भगवान ने रखा उसको छुपा के रखा और प्रयत्न करके यदि उसको प्राप्त करते हैं ज्ञान के द्वारा प्राप्त करते हैं तो उसका उसका साक्षात्कार यथार्थ ज्ञान होता है और भगवान का दर्शन भी होता है भगवान की महिमा के दर्शन भी होता है ये अद्भुत है ये सृष्टि का ये स्वभाव है इसलिए सृष्टि के माध्यम से ही हम अलौकिक तत्व जो अतींद्रिय तत्व इंद्रियातीत तत्वों को जान सकते हैं और यहां वेदांत के जो चर्चित विषय है अथवा सगुण विद्या के संबंध में लोकालोक की चर्चा है भोग आदि की चर्चा है ये सारे ही अतींद्रिय विषय है हमारे इंद्रियों का वेद्य नहीं होता इसलिए कुछ उपमा से और भगवान ने जो दिया है उस उपमा को देकर के ही हमें कल्पना करनी होती है इसलिए शास्त्र संबद्ध कल्पना में यह विशेषता है और आप स्वयं कल्पना करेंगे तो वो निराधार रहेगा वो कहीं का कुछ भी नहीं पहुंचाएगा तो एक कल्पना के लिए पूर्व कल्पना पहले पूर्व जो ज्ञान है कल्पना के आधारभूत ज्ञान वो सही होना चाहिए तब आपकी कल्पना सही बनेगी नहीं तो कल्पना कल्पना मात्र रहेगी उसका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा ये वैज्ञानिक आदि भी ऐसे करते वो पहले पहले जो कल्पनाएं अन्य वैज्ञानिक पूर्व उनके जो वैज्ञानिक पूर्व में रहे हैं वे जो भी दिखा करके गए हैं या जहां तक करके गए हैं पहले उसी को आधार बना करके वो चिंतन करना आरंभ करते हैं फिर उसके बाद में वहां से विस्तार हो जाता है अन्वेषण जितना गहराई से जाएगा उतना विस्तार होगा ऐसा ही होता है ऐसा ही यहां भी हमारे शास्त्र में भी ऐसा ही कि हमारे यहां वैज्ञानिक ये सब जितने भी वैज्ञानिक ये सब ऋषिया हैं तो वे सब वैज्ञानिक ही थे उन्होंने अपने अपनी शाखा अपने अपनी विषय पर बहुत विचार करके रिसर्च करके पता लगा करके उसको शास्त्र के माध्यम से यहाँ प्रकट किया उनके मन में वो प्रकट हो गया ऐसा प्रकट किया हुआ ये शास्त्र है इसलिए उसी के आधार पर विचार करना चाहिए कुमारिल भट्ट जी ने श्लोक में एक बात कही उन्होंने कहा कि आप हजारों कल्पनाएं कर सकते हैं आप कल्पना करने में स्वतंत्र हैं आपका मन कल्पना करने में समर्थ है अब उसी के अनुसार कार्य करने में है जैसा हाथ पैर आदि अपने अपने कार्य करते हैं इसी प्रकार मन बुद्धि आदि भी अपने कार्य करते रहते हैं तो किंतु वो जितने भी कल्पनाएं आप करेंगे उन्होंने कहा कि शास्त्र न्याय युक्ति के को छोड़ करके आप कल्पना नहीं करने आपके कल्पना तभी हमारे लिए मान्य होगी जब आप शास्त्र सम्मत कल्पना करेंगे ऐसा उन्होंने वहां कहा वो तो वैसे तो कर्मकांड के विषय में कहा है लेकिन वो अन्यत्र भी लागू होता है कि वहां तो मीमांसा के विषय में जो विचार करते हैं कहीं कहीं ऊहापोह करना पड़ता है तो ऊहापोह किस प्रकार करना है ऐसा उन्होंने ये निर्देश दिया कि शास्त्र वचन को शास्त्र का न्याय को मान करके आप ऊहा हो कर सकते हैं तो ऐसा अभी हमारे पास ये स्थिति है इसके लिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कोई अनुमान भी ज्यादा काम नहीं करेगा और कोई लिंग प्रमाण भी नहीं मिलता है केवल हमें आगम प्रमाण से शास्त्र प्रमाण से चलना होगा तो उसका अनुभव यह किस प्रकार उपमित करेंगे तो ये आगे दो सूत्र में कह रहे हैं कि जो ब्रह्मलोग में गया पहले भी कहा था ब्रह्मलोग में जो प्राप्त हुए या अन्य लोग जो लोग लोग अंदर को प्राप्त हुए हैं उनको मानसिक भोग होता है ये कहा कि मन ही वहां इंद्रिया आदि सब बन करके भोग कराते हैं जैसे मन मात्र से भोग होता है स्वप्न में वैसे स्वप्न जैसा भोग होता है किसी बात को कठो परिषद में कहा और छांदो के परिषद में भी कहा जैसा स्वप्न लोग में होता है तथा पितर लोगे ऐसा कहा पिता स्वप्ने तथा पितरलोक ये कहा तो ये उपमा दी गई है अब स्वप्न में हमारा अनुभव जैसा है कि स्वप्न में अनुभव क्या है कि जो विषय वहां नई मैंने नई है वो भी हम देखते हैं जो पहले हमने देखा नहीं है उसको भी देखते हैं अनुभव करते हैं सब कुछ करते हैं। लेकिन ये मन के अधीन होने के कारण चंचल रहता है कभी एक रूप में वास्तविक रूप में स्वप्न स्वप्न प्रकट नहीं होते कुछ अवास्तविक चंचल रूप में प्रकट होता है यह हमारा स्वप्न का अनुभव है किंतु उसमें यह भी शास्त्र में कहा कि स्वप्न यथा कल्पित स्वप्न हो सकता है यथा यथावांचित स्वप्न हो सकता है यदि आपके मन उस प्रकार एकाग्र है ध्यानस्थ है तो ऐसा हो सकता है और मन में ऐसी शक्ति भी है कि वो आधा जागते हुए या आधा जागृत अवस्था जैसी रहते हुए वो स्वप्न को प्राप्त करके स्वप्न में वास्तविक जैसा अनुभव भी करा सकते जिससे दर्शन आदि होता है जो ध्यान करते रहते हैं उसका दर्शन होता है प्रकट होता है ये सब ऐसा ही होता है वो जागृत और स्वप्न के बीच की अवस्था में होता है इसलिए हमारे वेदांत शास्त्र में उपनिषदों में इस अवस्था को संध्या स्थान हैं। संध्या संध्या स्थान तो संध्या का अर्थ है कि ये दोनों के बीच की अवस्था कभी जागृत जैसा लगता है कभी स्वप्न जैसा लगता है ऐसा है तो इसी को संध्या स्थान हैं माया मात्रम तो इत्यादि सूत्र पहले भी आया इस स्वप्न अवस्था को लेकर के अब यहां जो अनुभव करते हैं दो प्रकार के अनुभव बताए एक तो सशरीर अनुभव है दूसरा असरीर अनुभव है कि शरीर के साथ रहेंगे तो उसमें इंद्रिया आदि सारे होंगे यही तो शरीर का अर्थ होगा तो यही महर्षि ने कहा कि स एकधा भवधि द्विधा भवधि इत्यादि प्रमाण के आधार पर ये शरीर को मानना ही ठीक है ऐसा जयमिनी महर्ष ने कहा था क्योंकि तभी जाकर के वो भोग वास्तविक होगा और इतना ऊपर तक पहुंच करके इतना अनुभव करने का अवसर मिल गया और वहां शरीर आदि इंद्रिया आदि नहीं यथावत अनुभव नहीं हो पाया ये भी तो अच्छा नहीं है तो जब अनुभव हो रहा है तो भोग हो रहा है तो अच्छा ही होना चाहिए केवल मानसिक भोग से क्या भरोसा ऐसा उनका अभिप्राय था तो वो भी होता है ऐसा भी होता है कि उनकी स्वतंत्र चिंता स्वतंत्र इच्छा है उनकी तो इच्छा स्वातंत्र के कारण से इच्छा जैसे होती है तो स्वच्छंद है तो स्वच्छंद जीव मान तो प्राप्ति है उनकी तो स्वच्छंद होने पर जैसा वो चाहते हैं वैसा होगा तो ये शरीर रहने की स्थिति में कैसा होगा और शरीर नहीं रहने की स्थिति में कैसा होगा किस प्रकार हम उसको जान सकते हैं अनुभव कर सकते इसके लिए आगे का दो सूत्र है तनु अभावे संध्यवत उपबत्ते तनु अभावे अब दो पक्ष में ये शरीर अभाव वाले पक्ष को स्वीकार करने पर तनु अभावे संध्यवत उपपत्ते है तो स्वप्न में जैसा होता है संध्या स्थान स्वप्न में जैसा होता है वैसा अनुभव है यही मैंने कहा था ईश्वर ने उस अनुभव को समझने के लिए हमें स्वप्न दिया और ये जगत में जो भी होता है ये मानसीन ही भोग है ऐसा अनुभव करने के लिए भी हमें स्वप्न का अनुभव दिया तो कोई स्वप्न का अनुभव करते हुए विचारवान होगा बुद्धिमान होगा तो वो ये सोचेगा कि जब हम यहां भी अनुभव कर रहे हैं वहां भी अनुभव कर रहे हैं तो दोनों अनुभवों में क्या भेद है तो ऐसा सोचेगा तो उनको यथार्थ ज्ञान हो सकता है तो ये रहस्य दिया हुआ है भगवान ने सृष्टि में दिया हुआ क्योंकि यदि स्वप्न आदि अवस्थाएं नहीं होती तो हम इन इनको नहीं समझ सकते क्योंकि स्वप्न में ये सारा लक्षण घटित होता है एक तो स्वप्न में शरीर नहीं है ये शरीर यहाँ सो रहा है तो शरीर से अलग हो गया इंद्रिय से अलग हो गया बाहर जो विषयों को यथार्थ विषय मानते हैं वो विषय भी वहां नहीं है और सब कुछ नहीं होता हुआ अनुभव हो भी रहा वहां हो है, कर्तृत्व भी है आनंद का अनुभव है अस्तित्व का अनुभव है जो स्वरूप में आत्मा का लक्षण में आया वो सारा अनुभव वहां हो रहा है चैतन्य का अनुभव इत्यादि इसीलिए ये अद्भुत है ये अद्भुत संध्यावत उपपत्ति है एक आज भाषी में देखिए यदा तनोह सेन्द्रिय शरीर से अभाव जब आप शरीर का अभाव मानते तनु यानी शरीर शरीर का अभाव मानते हैं उस स्थिति में अर्थात तो वो शरीर को स्वीकार नहीं करता शरीर नहीं रखा है तब तदा यथा संधे स्थाने शरीरंद्रिय विषय अविद्यमेश्वि उपलब्धिमा पिता काम बवं तो ये संध्यास्थान में शरीर इंद्रिय विषय अविद्यमेश शरीर इंद्रिय विषय अविद्यम होने पर एक तो आ, ये जो संध्यास्थान से अभी जैसा हमने कहा तीन प्रकार से ऐसे संध्यास्थान कहते हैं एक तो मुख्य संध्यास्थान स्वप्न ही है यथार्थ जो स्वप्न होता है दूसरा संध्या स्थान जैसा जिसको हम दिवा स्वप्न कहते हैं कि ये कभी कभी बैठे बैठे सोचते सोचते इस शरीर को और आसपास के सब भूल जाता है ऐसी अवस्था हो जाती है ये भी एक प्रकार के संध्यास्थान जैसा है टूंगी इस लोग को भूल के दूसरे लोग में भूल जाता है और तीसरा ध्यानादि अवस्था के द्वारा मन जब एक आंतरिक स्थिति में पहुंचता है तब होता है ये ध्यान करते करते जो नींद आ जाता है ऐसा नहीं है कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ध्यान करते करते नींद ऐसा गिर जाता है ऐसा हो जाता है वही संद्या नहीं नहीं ऐसा नहीं है वो तो शरीर में कमजोरी होने से मन में कमजोरी होने से आपके नाड़ी में कुछ दोष होने के कारण ये पाद पिता आदि का दोष हो या अथवा तामसिक गुण बड़ा हो उस स्थिति में ये सब होता है जो ध्यान प्रकार अभ्यास करते समय इस विषय पर सावधान रहना चाहिए यदि आपने गलत गलत ध्यान का अभ्यास किया अभ्यास करने के बाद में ऐसी बीमारी हो सकती है कई लोगों को होता है क्योंकि वो अभ्यास का प्रकार ठीक नहीं होने से अब बहुत समय ध्यान करने से बाद में ऐसी नींद आ जाएगी अब आंख बंद करके बैठते या किसी भी या गाग्रह होकर के बैठेंगे तुरंत नींद आ जाएगी ऐसे हो जाता है क्योंकि ये जो जैसा ध्यान सीखा है उसमें विशेषता मैंने उसका जो प्रकार को ठीक रखना पड़ता है आजकल ध्यान ध्यान करके कुछ ना कुछ लोग करते थोड़ा बहुत करें तो कुछ नहीं होता है यदि आप दीर्घ समय तक उस प्रकार से ध्यान किया तो वो उस शक्ति को जैसे ठीक प्रवाहित करना चाहिए और एक ध्यान के बाद दूसरा ध्यान का स्तर होता है माने वो कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ाना चाहिए वो बढ़ाना नहीं आया और किस प्रकार से ले जाना नहीं आया तो वो दिमाग कहीं अड़क जाता है अड़क जाने पर ऐसा होता है वो आप जैसे बैठेंगे फिर ऐसे हो जाते शरीर के थकान के द्वारा होता वो एक अलग है लेकिन ध्यान करते करते युवाओं को तो भी जो सोचता है सब सोचता है उनको भी होता है ये ध्यान की गलती के कारण ऐसा होता है वो एक अलग चीज है उसको नहीं बोल रहा हूं उससे अतिरिक्त एक ध्यान में एक अवस्था होती है जो ध्यान के अवस्था में कल्पना करते हैं वो वहां हो जाता है और उस शरीर से वो अलग हो जाता है शरीर का भाव नहीं रहता शरीर को छोड़ करके वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जैसे शरीर से बाहर जैसा अनुभव होता है अनुभव करके वैसे वैसे अनुभव करेगा वो संचरण विचरण भी करता है सब कुछ करता और करके आ जाएगा वो ध्यान अवस्था में रह करके होता है उस समय असंप्रज्ञान आदि समाधि नहीं लगी होती है सम्प्रज्ञा समाधि का अभ्यास में रहता है और उसमें आनंद समाधि बोलते हैं सानंद समाधि के आसपास में वो स्थिति होती है इस प्रकार का विचरण का ये मिल जाता है क्योंकि सवितर्क का सविचार निर्विचार और अस्मिता मात्र में वो उसका जो भेद में ये सविचार और निर्विचार में आनंद समाधि एक है वो सानंद समाधि का ये भेद में ये हो जाता है ये सब मन का स्तर है अलग अलग मन के स्तर के ऐसा होता है अब वो सात्विक हो आपके शरीर मन इस प्रकार सात्विक हो तो ये स्थिति आपको प्राप्त हो जाएगी यदि नहीं हुआ तो ज्यादा समय ध्यान करेंगे जैसे अभी हमने बोला ये नींद आने की बीमारी या ऐसे ऐसे हो जाता है बीमारी नहीं कह सकते लेकिन ये वो तो उससे फिर आगे बढ़ेगा नहीं क्योंकि वहां जाकर के वो अटक गया कहीं फंस गया तो ऐसे ही कुछ ध्यान करते बैठे या जब माला लेकर के थोड़ी देर बैठते हैं फिर ऐसे हो जाता है तो वो बंद होता है वहां अब वो कुछ का, शारीरिक कारण रहता है तो वो अलग चीज है उसमें कुछ प्राप्त नहीं होता वो तो एक प्रकार निद्रा ही वहां से स्वप्न भी नहीं होता वो पता ही नहीं चलते आप कब जो है बत्ती बंद होता है कब वो होता है उसको पता ही नहीं चलता ऐसा होगा फिर वो ऐसे करते रहेगा और कहाँ बैठ के कर रहे हैं वो भी भूल जाता है जैसा नींद आने पर सब भूल जाते हैं वैसे हो जाता अब निद्रा है नहीं है लेकिन निद्रा जैसी है और वो जागृत अवस्था में रहता है फिर ध्यान करते और ध्यान करते ही तब होगा अब चुपचाप बैठेंगे तो बाकी काम करते समय कुछ कभी नहीं होगा अब अब ध्यान करने बैठेंगे जब करने बैठेंगे या पढ़ने बैठेंगे ऐसे करने को जैसा मन लगाने का कहीं होगा तभी होता है तब वो शुरू हो जाएगा तब तक नहीं होगा आप सोचेंगे बाकी समय तो नहीं हो रहा इसलिए वो बीमारी नहीं है वो करते समय वहां होगा क्योंकि वहां जाकर के वो फंस गया ऐसा होता है इसलिए ध्यान का प्रकार सही प्रकार से समय समय पर सीखना और उसको शोधन भी करता रहना पड़ेगा मतलब करते करते आप एक स्तर पर पहुंच गया वहां से आगे क्या करना है अभी क्या स्थिति आपको हो रही है आपका आंदर का अनुभव क्या है उसके अनुसार आगे क्या बदलना है ये भी जानना होता है नए जानने से परेशानी हो जाती है तो ऐसे स्थान को भी संध्या स्थान कहते हैं ये मुख्य रूप से नहीं मुख्य संध्या तो स्वप्न है स्वप्न जैसा जो होता है क्योंकि स्वप्न तो सबका अनुभव है अब जब दृष्टांत बोलते हैं सबका अनुभव लेना चाहिए ऐसा नहीं कि किसी को ध्यान करने के लिए बाद में ये हो गया तो उनका अनुभव वो नहीं ले सकता ऐसा अनुभव लेना चाहिए वो लेकर के फिर हो कहेंगे तो ऐसा ही होगा तो ये तो हमने पहले विस्तार से आपको समझा दिया था वो मानसिक रूप से होता है इसीलिए वहां इस प्रकार शरीर इंद्रिय विषय अविद्यमानशु तो शरीर इंद्रिय विषय आदि कुछ भी नहीं है विद्यमान नहीं है विद्यमान नहीं होते हुए भी उपलब्धि मात्रा एवं पित्रादि अब ये उपलब्धि मात्र होते मतलब जो कामना आपको है वो तो अनुभव जैसा उपलब्धि मात्र होता है सपने में उपलब्धि मात्र है अब भोजन किया हुआ जैसा उपलब्ध हो गया लेकिन वहां इंद्रिया आदि विषय कुछ भी उपलब्धि मात्र होता है और ये उपलब्धि मात्र होना ही प्राप्त होना है जो बाहर का भोग में भी क्या होता है उपलब्धि मात्र होता है उसके विषय में प्रत्यय बन जाते और प्रत्यय बनने को भोग करते प्रत्यय नहीं बना तो भोग नहीं होता प्रत्यय बनना ही भोग है तो अब वो ऐसा ही प्रत्यय वहां में बन रहा आपको कुछ देखा जैसा अनुभव हो रहा सुना जैसा अनुभव हो रहा हो तो रहा और याद भी हो रहा जैसा देखा है उसका याद भी और बाहर विषयों में क्या होता है वो वो भी तो वही होता है वो देखते हैं जानते हैं उसके बाद अब याद रखते हैं इतना ही तो होता है उतना तो वहां भी हो रहा है इसलिए उपलब्धि मात्र भोग इसको कहते हैं अब भोग में उपलब्धि मात्र है कोई क्रिया नहीं बाकी जो बाकी क्रिया है वो नहीं है कोई इंद्रिया आदि नहीं है वहां ऐसे पित्रादिका भवंती इस प्रकार के पिता पित्रादिका जो कामना है संकल्पादेव पितर समुतिष्ठी इत्यादि कहा वो सब कामनाएं होती है मोक्षे मोक्ष मोक्ष में भी ऐसे होगा ये जो यहां ब्रह्मलोक प्राप्ति रूप जो मोक्ष है इस मोक्ष में भी ऐसा ही होगा ये सगुण विद्या के द्वारा मोक्ष आ गया कहा उपबध्य दे कहा आगे सूत्रकार ने उपबध्य दे जोड़ा उपब्धे कहते हैं कि इस प्रकार से मानने से ही ये स्वीकार किया जा सकता है ये युक्ति होता है जब ऐसा हो रहा है तो वैसा वहां भी होता है ये मान सकते हैं तो पूरा स्वप्न एक लंबा स्वप्न मान सकते उसको सत्य जैसा दिखता है क्योंकि यदि स्वप्न से आप जागृत में नहीं आएंगे तो आपको स्वप्न ही सब कुछ लगे सब जागृत में आ रहे हैं तब स्वप्न चला जा रहा है तब आपको स्वप्न मिथ्या लग रहा है यदि जागृत में आता ही नहीं है तब तो वही ठीक है तो ऐसा ही यहां अनुभव होता है भावे जागृतवत तो भावे जागृतवत का भाव मानने पर अर्थात शरीर इंद्रिया आदि का भाव मानेंगे वहां शरीर इंद्रिया आदि भी रहता है ऐसा मानेंगे क्योंकि जय का पक्ष है वो स्वीकार करेंगे तो जागृतवत तब तो जाग्रत जैसा हो जैसा यहां जाग्रत है वैसा ही अनुभव होगा वहां तो शरीर इंद्रिय का सहित जो अनुभव यहां होता है वैसे मानना चाहिए इसमें और कोई आपत्ति नहीं दोनों मान सकता तो स्वप्न में मान शरीर इंद्रिया का भाव मानने पर स्वप्नवत और शरीर इंद्रिया सत्व मानने पर जैसा यहां जागृत होता है वैसा ही होता ऐसा मान सकते कहा भावे पुनः तनोह यथा जागृदिगा एवं मुक्त से आप उपये जागृत में मान जैसा होता है वैसा ही शरीर इंद्रिय मानने की स्थिति में वैसा ही होता है भाष्यकर ने एक पंक्ति में कर दिया मतलब इसमें ज्यादा विस्तार करने का नहीं है वो जैसा बोला है सूत्र में जैसा बोला वैसा एक पंक्ति में अर्थ बता दिया तो भावे पुनः स्तनोर यथा जागृदे जैसा जागृति है क्योंकि जागृत तो सब जानता है जागृत में कैसा होता है वैसा ही विद्यमान एवं पिताधिकाम विद्यमान पित्राधिकाम हो जाते और जैसे जागृत में कभी कभी कोई पागल हो जाता है मानसिक उत्सप आ जाता है तो वो पूर्व अवस्था में क्या था बाद में क्या था वो भी भूल जाता पहले क्या था कैसा था वो भूलता है और दूसरा हो जाता है वो जागृत में ही जी रहा है सब कुछ अनुभव कर रहा है लेकिन अन्य के समान नहीं जो सामान्य व्यक्ति अनुभव कर रहे हैं उस प्रकार सारे बैलेंस जो है ना मन, मन में स्थित है मन इधर उधर हो गया थोड़ा बहुत इधर चला गया उधर चला गया तो फिर उल्टा हो जाता है वो आज तक आपके दोस्त रहा कल से वो शत्रु बन जाता वो उसका जो है ना वो खोपड़ी में थोड़ा दूसरे जगह चले गया खून तो अलग ही होता।, हो होता।, हो मतलब होता है फिर वो आज ज्यादा हो जाता है वो जैसे प्रकट होता है ये बहुत खतरे हो जाता है मतलब आदमी का विश्वास ही नहीं कर सकते कब ये शत्रु होता है कब मित्र होता है कब कैसा व्यवहार करता है वो कभी इस तरफ कभी उस तरफ वो बैलेंस नहीं रहता ये मन के मन में बैलेंस रहना सामान्य व्यवहार की दृष्टि से बैलेंस रहना ये भी हो बहुत अच्छा गुण है भगवान के आशीर्वाद से होता है नहीं तो इम्बैलेंस हो जाएगा तो बस किसी का कोई भरोसा नहीं कुछ भी हो जाता ऐसा नहीं होता है। अब ऐसा हो जाता है तो फिर वो व्यक्ति एक अलग ही हो जाता है वो व्यक्ति जो पहले वाला व्यक्ति फिर नहीं रहता है तो वो फिर उसी के साथ उसी प्रकार से आपको नया व्यवहार नए सिरे से व्यवहार शुरू करना पड़ेगा क्योंकि वो आपको पहचानेगा नहीं भाई पहले वाला व्यक्ति ऐसा पहचने पहचानेगा नहीं ऐसा होता है कई कई कारण से होते हैं किसी को कोई मानसिक जो है विक्षेप होता है कोई राग से होता है द्वेष से होता है काम से होता है लोभ से होता है ईर्ष्या से होता है तो यह सब कोई कुछ ना कुछ कारण रहता है उसी को बढ़ते बड़, बड़, बढ़ते वो फिर हो जाता है किसी को अत्यधिक शरीर अभिमान होने से भी पागल हो जाता है बहुत शरीर अभिमान है कोई कोई होता है ना घंटों तक जो है कुछ दर्पण देकर बैठते हैं बाकी काम के लिए उनके पास समय नहीं अब सुबह से शाम तक देखा होगा कई लोग ऐसे करते कितने घंटे जो है दर्पण के सामने लगा लेते अब ये ये पता नहीं चलता उनको पता नहीं चलता वो सोचता है अच्छा लगता है जैसा जैसा देख रहा है उसको अच्छा लग रहा है वो अच्छा लगता रहता ऐसे ही करता रहता और समय बीतता जाता वो वास्तव में एक बीमारी है बीमारी क्या है कि वो जितना शरीर का जो कुछ है आपका आंग नाक जो है आप पचास साल से देख रहे हैं वो तो वैसे ही वैसे वैसे है वो नया कोई वहां से आया ही नहीं रोज रोज थोड़ी बदल रहा है ठीक है उसमें कोई दाग लग गया कोई गंदा लग गया कुछ लग गया तो उसको साफ करना है और उसके लिए आप स्नान करते हो साबुन लगा करके साफ करते हो वो तो चला जाता है अब उसके बाद इतने घंटे देखने की क्या जरूरत होती है और जरूरत इसलिए है कि आपको बाल के साथ अभिमान हो गया ये बाल ऐसा रहे तो ऐसा ऐसा रहे तो। अब लगता तो वो दूसरे के लिए करना चाहिए बाल बनाना किसके लिए है? उसका फैशन तो दूसरे के लिए करना चाहिए लेकिन वो दूसरे के करना नहीं है वो अपने को जो अच्छा लगेगा वो करेगा वो सोचता है कि वो दूसरे को अच्छा लगता है ये बीमारी होती है तो जो हमको अच्छा नहीं लगेगा दूसरे को अच्छा नहीं लगेगा हो सकता है आपके चेहरे में एक दाग है वो देख दूसरे को अच्छा लगता होगा अरे दाग है अच्छा है सुंदर लग रहा है कभी कभी दाग भी सुंदर होता है। तो वो उसको लग रहा है लेकिन आपको लगेगा अरे ये दाग हो गया यह अच्छा नहीं तो अब क्या है ये बीमारी है तो जो किसको होना चाहिए आप कपड़ा किसके लिए पहन रहे अपने लिए पहन रहे कि दूसरे के लिए पहन रहे वो कपड़ा दूसरे के लिए पहनते हैं क्योंकि वो वो जो आप नग्न रहेंगे तो वो वो तो आप तो नग्न तो है ही आप अपना नग्न है लेकिन बाहर लोगों के लिए वो अच्छा नहीं है वो सामान्य व्यवहार में वो मर्यादा नहीं है इसलिए हम कपड़े पहनते हैं तो कपड़ा ऐसा पहने कि जो अपने मर्यादा को बचाए अपने शर्म को बचाएं इस प्रकार के कपड़ा पहनना वो पहनना दूसरे के लिए है। फिर भी सब हम अपने ही सोचते हैं तो शरीर अभिमान जितना गहरा होता है उतना वो उतना उसमें अवेयरनेस रहता है उसका निरंतर उसके बारे में चिंतन करते रहता तो वैसा ही सभी विषय में होता है वो अब जब का थोड़ा बहुत एक घंटा डेढ़ घंटा दर्पण देखे तो कोई बात नहीं उसको तो बीमारी नहीं मानते क्यों ये बीमारी होने का एक पैरामीटर रखा है उन्होंने मतलब एक घंटे तक भी कोई दर्पण देखे तो चलेगा लेकिन वो दो चार घंटे निरंतर देखते रहे तो फिर उसको इलाज कराएंगे बोले कि इससे यदि वो बीमारी सभी को है सभी लोग करते हैं लेकिन वो बीमारी तब बन जाता है जब वो होता है जैसा कोई बातों नहीं होते हैं जो बात करते हैं जितना दो शब्द बोलना चाहिए वहां पचास शब्द बोलेगा वैसा होता है और कोई कोई जो है बात करते ही नहीं है आप पूछो तो भी दो चार बार पूछने के बाद एक शब्द बोलेगा ये दोनों इनबैलेंस है मतलब दोनों सही नहीं है अब जहां बात जितनी करनी चाहिए आपको बात करना किसके लिए आशय विनिमय करने के लिए वो करने के लिए वो करना चाहिए और जहां दो बात से बात हो सकती है तो वहां पचास बात करनी नहीं चाहिए तब तो वो भी बीमारी है ऐसे ये क्या है कि हम एक प्रकार से सारा सेट करके रखा है ऐसा ऐसा व्यवहार करेगा तो वो सही व्यक्ति है नॉर्मल है ऐसे तो पक्का किसी को अभी पता है नहीं है कि क्या नॉर्मल क्या है वो तो थोड़ा इधर करता है थोड़ा उधर करता है सब उधर उधर रहता है लेकिन अति नहीं होना चाहिए अति हो गया तो फिर उसको इलाज कराना पड़ता ऐसा ही कहीं भी आप शरीर से ले लो मन से ले लो और इंद्रियों से ले लो किसी से भी आप उसी के सीमा से अधिक अधिक उसको प्रयोग करेंगे तो वो आपके दिमाग में एक बीमारी पैदा करेगा इनबैलेंस पैदा करेगा हाँ, वो असंतुलित हो जाएगा असंतुलित होने के बाद में सब व्यवहार में उसका प्रतिबिंब बढ़ता है इसलिए अति सर्वत्र वर्ग यदि कहतेगा तो अन्य प्रसंग में कहते हैं लेकिन यहां मन को लेकर के ये विचार किया गया तो इसीलिए जागृत अवस्था में जो सामान्य व्यवहार में जैसा अनुभव हमको होता है ऐसे सामान्य व्यवहार का जो शरीर आदि का प्रयोग यहां होता है उससे कुछ विशेष रूप से वहां प्रयोग होता है ये हम मान सकते हैं ऐसा शरीर आदि को मान करके भी कहा और नहीं मान करके भी कहा अब इससे ज्यादा इसमें विचार नहीं हो सकता इसलिए उसको पूरा स्पष्ट कर दिया इस प्रकार से ये सगुण विद्या उपासना में ब्रह्मलोकादि प्राप्ति संबंध विचार ये ये जो शरीर को लेकर के विचार हुआ ये अधिकरण में ये यहां समाप्त हुआ किंतु यहां एक प्रश्न उपस्थित होता है बड़ा प्रश्न उपस्थित होगा कि उसका उत्तर अभी आगे अधिकरण है दो अधिकरण है उसमें ष्ठा अधिकरण में प्रदीभाधिकरण आता है टीका में वाले न्याय संग्रह यही न्याय संग्रह न्यायसंग्रह एक शरीर चैतन्य चैतन्यभिव्यक्तौ सर्वगत आत्मन शरीराधरशु मनोभेद ये पहले आपने कहा कि स ये कवती द्विधाती अनेक धा इत्यादि अर्थ लगाए आपने एक बन जाता है दो बन जाता है अनेक बन जाता है ऐसा बोला तो यहां भी आपका कहा कि वो जो मुक्त पुरुष है वो शरीर चाहे तो ग्रहण कर सकता है इंद्रिया आदि ग्रहण कर सकता है नहीं चाहे तो नहीं करेगी ये भी आपने स्वच्छंद उनको छोड़ा किंतु यह प्रश्न उपस्थित होता है अब यहां से जो गया हुआ जीव है जो मुक्त बनकर के गया अपने सगुण उपासना के बल पर उसके पास कितना मन है एक मन होना चाहिए क्यों हमें उसको एक व्यक्ति मानते तो एक मन उसके पास है जिसको अपना अपना मन समझते हैं। जैसा हमारे पास एक मन है हमारा अपना मन अब वो वहां जाकर के आप कहते हैं कि वो अनेक शरीर धारण करता है तो अनेक शरीर धारण करते समय फिर अनेक मन बनाना पड़ेगा जैसा एक शरीर में यहां एक मन होता दूसरे के शरीर में दूसरा मन होता है और ए मन वहां नहीं होता वो मन यहां नहीं होता वैसे तो है नहीं यहां व्यवस्था तो यद्यपि उनके पास बहुत शक्ति है साधन के बहुत शक्ति प्राप्त है उसी के बलबूते पर वो कर सकता है ऐसा दिखता है फिर भी वो अनेक मन कैसे बनाएगा अनेक मन बनाएंगे तो अनेक व्यक्ति हो जाएंगे अनेक व्यक्ति हो जाएंगे समस्या क्या है फिर तो भोग उसका तो नहीं होगा वो अनेक भोग हो गया अनेक का हो गया ने? ऐसा हो गया अब मैं भोग चाहता हूं तो मेरे मन के द्वारा मेरे इंद्रिय के द्वारा मेरे लिए होना चाहिए अब अलग अलग शरीर बनाया अपना अपना भोग कर रहे हैं वो तो कुछ हमारे पास कैसे आए तो दूसरे के पास हो जाएगा अब दूसरा खाएगा तो दूसरे को अच्छा लगेगा हमें कैसा अच्छा लगेगा अब उसका मतलब क्या हुआ कि अनेक शरीर धारण करके उनका प्रयोजन कुछ नहीं यदि अनेक मन हैं तो प्रयोजन कुछ नहीं अब एक मन से करेंगी समझ लो एक मन से वो बनाएंगे तो अब एक मन से बनाएंगे तो फिर अनेक शरीर कैसे बनाए होंगे अनेक शरीर में एक मन कैसे पहुंचेगा एक मन तो एक में शरीर में रहेगा अब वो दूसरा शरीर में जाएगा तो दूसरा मन बनाएगा ऐसे में आप यहां कैसे कह सकते हैं कि ये प्रक्रिया कैसे है? आपने क्या फॉर्मूला बनाकर के बोल रहे हैं कि वो वहां जाकर के अनेक शरीर धारण करता है और अनेक शरीर में भोग करता है और स्वेच्छा से वो अनेक लोगों में विचरण करता है इत्यादि इत्यादि तो ये तो हो नहीं सकता एक मन तो उसके पास है ठीक है वो यहां से चल, चले गया लिंग शरीर लेकर के चला गया वो लिंग शरीर में मन तो है वो मन बुद्धि सब है वो तो ठीक है लेकिन वो अनेक मन कैसे बनाया अब वो शरीर बनाएगा समझ लो ये शरीर जो ऐसा बनाया यद्र जैसा बनाया जैसा तो आपका यंत्र होता है उसमें मन नहीं होता जैसे आप गाड़ी आपके इंद्र है ठीक है अब गाड़ी आपने लिए प्रयोग करते हैं चलने के जगह पे गाड़ी में बैठ जाते हैं गाड़ी चलती है लेकिन गाड़ी के पास मन नहीं है मन तो आपके पास ही है ना तो ऐसा अनेक शरीर बना करके जो कोई शरीर से वो खेल रहा है और कोई शरीर से वो खा रहा है कोई शरीर से कुछ ध्यान कर रहा है कुछ कुछ अलग अलग कर सकते हैं लेकिन वो तब हो सकता है ये ये जो मन सब जगह पहुंच जाए सब जगह जाके बैठ जाए अब एक गाड़ी में आप बैठेंगे तो एक गाड़ी से आप गंगोत्री जा सकते हैं लेकिन उसी समय गंगोत्री भी एक गाड़ी में और ऋषिकेश दूसरी गाड़ी में जा सकते हैं क्या वो तो नहीं हो सकता क्योंकि शरीर शरीर नहीं भी है समझ लो अब वहां शरीर नहीं भी है तो ऐसे कैसे करेगा वो तो याद हो गंगोत्री जाएगा या तो ऋषिकेश जाएगा दोनों में से एक करेगा तो अनेक शरीर में अनेक शरीर धारण करने का मतलब क्या है अनेक भोग एक साथ करने का है उद्देश्य तो यही है, अनेक कार्यों को एक साथ करना तो अनेक कार्य कैसा करेंगे एक मन से अनेक कार्य कैसे संपन्न होता तो ये बड़ी समस्या है समझने में बोलने के लिए तो बोल दिया अनेक शरीर धारण किया तो लेकिन होता कैसा है इसमें टेक्निकली बोलना पड़ेगा आपको और यदि अनेक मन आप बोलेंगे तब भी समस्या है एक मन बोलेंगे तो फिर शरीर नहीं होगा तो इसका अभी समाधान करना है इसके लिए बोल रहे हैं कि एकस्मिन शरीर है अब एक शरीर में समनस्क आयाम चैतन्य अभिव्यक्तों मन सहित चैतन्य के अभिव्यक्ति होने से समनस्क है चैतन्य क्योंकि मन में चैतन्य अभिव्यक्ति होती मन जहां है वहां चैतन्य की अभिव्यक्ति है और मन जहां नहीं है वहां चैतन्य की अभिव्यक्ति नहीं होती तो जैसे जहां मन नहीं है मन के अभाव वाले जितने भी स्थान हैं चर आचर में जो भी होगा और अचर में जितने भी रहते हैं, उसमें मन नहीं होने पर चैतन्य की अभिव्यक्ति नहीं होते जैसे पत्थर पेड़ आदि में नहीं होता पेड़ में फिर भी मानते हैं लेकिन बाकी जो पत्थर आदि है उसमें मन नहीं है इसलिए उसमें चैतन्य अभिव्यक्ति नहीं होती चैतन्य में है लेकिन अभिव्यक्ति नहीं है ऐसा मानते तो यहां तो एक मन में एक चैतन्य की अभिव्यक्ति उसी को हम एक व्यक्ति कहते हैं एक शरीर एक मन और उसमें चैतन्य की अभिव्यक्ति इतना मिलाकर के अंधकरण प्रतिबिंबता चैतन्य जीव होकर फिर एक जीव बन गया एक व्यक्ति बन गया यही तो प्रक्रिया इसमें सर्वगद से आत्मन शरीरांतरेशु मनोभेदा भाव और दूसरा जब लेते हैं तो जब सर्वगध आत्मा को हम लेते हैं सर्वगध आत्मा जो परमात्मा है तो सर्वगध आत्मा को लेते समय शरीरांतरों में अलग अलग शरीरों में मनोभेद अभाव है, उनके पास मन नहीं रहता क्योंकि वो मनो अतीत है ना जो सर्वगत आत्मा को लेंगे वो अनेक शरीर में रहता है लेकिन कैसा रहता मन को लेके नहीं रहता मन को लेके जो रहता है वो एक शरीर में एक मन और एक चैतन्य अभिव्यक्ति इतना ही होता है उसको हम एक जीव मानते अब वो आप सर्वगध आत्मा को लेंगे तो सर्वगध आत्मा को तो शरीर अंदर में मन भेद नहीं रहता वो अलग अलग मन है उनके पास मन नहीं रहता वो मन सहित सर्वगत नहीं होता है मन रहित रूप से सर्वगत होता है इसलिए वहां मन में प्रतिबिंबित होगा और जहां मन नहीं है वहां प्रतिबिंबित नहीं होगा इसीलिए मनोभेद अभाव मन भेद नहीं है उनके पास और चैतन्य अनिव्यक्त मनोभेदे चोगव जीव भेदा भोग अनुबंध भोग अनुसंधान प्रसंगात एक अस्मा इतराणी निरात्मकानी प्राप्त यदि आप बोलो कि चैतन्य की अभिव्यक्ति नहीं होती है क्यों वो जो शरीर बनाया ना उन्होंने अधिक से शरीर बनाया शरीर बनाया उसमें चैतन्य की अभिव्यक्ति नहीं है वो खाली है ठीक है ऐसा मानेंगे क्यों चैतन्य का अभिव्यक्ति करने के लिए तो मन चाहिए तो मन चाहिए तो ये मन वहां जाना पड़ेगा तो ये वहां जाएंगे तो यहां क्या करेंगे तो फिर वो होगा नहीं ऐसे में आप ये मानेंगे कि चैतन्य की अभिव्यक्ति भी नहीं क्यों चैतन्य की अभिव्यक्ति तभी होगा मन होगा तो और अभ... मन मन भेद मन चैतन्य अनिव्यक्त चैतन्य का अभिव्यक्ति ना होने से मनोभेदे च लोकवत जीव भेदा तो मन चैतन्य अभिव्यक्त हो अभिव्यक्त ना हो और मन अलग हो तो क्या माना जाएगा जीव का भेद माना जाएगा वो ये व्यक्ति नहीं मानेंगे अलग व्यक्ति मानेंगे लोग जैसा होता लोग में ऐसे ही होता है कि इसका चैतन्य अलग है मन अलग है वो अलग हो जाता है ना तो ऐसा होने पर भोग अननुसंधान प्रसंग तब तो वो अन्य अन्य शरीर में होने वाले भोग को अपना भोग नहीं मान सकता ये तो फिर नहीं होगा अब जैसा मैं स्वयं भोग कर रहा हूं उपभोग कर रहा हूं वो भोग मेरा ही होता है और दूसरा जो भोग कर रहा है वो मेरा कैसे हो वो नहीं मान सकते आज ऐसा मानेंगे तब तो बड़ी आपत्ति है क्योंकि जो जो कोई पुण्य करता है पाप करता है वो तो सब आपके हो जाएंगे तो आपके पास अपना पाप भी रहेगा सारे दुनिया के पाप भी रहेंगे तो वो तो नहीं हो पाए ना ऐसा भी तो नहीं मान सकते इसीलिए ऐसा आप बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा होता है वो जीव भेद होने पर भी भोग भोग का अनुसंधान कर देगा तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो अन्य का भोग अन्य में नहीं आ सकता तो इसीलिए अर्थात क्या हुआ कि ये अनेक शरीर बनाने पर भी वो अनेक शरीर में जो भोग हो रहा है वो भोग को अपना वो नहीं मान सकता जिस शरीर में जो है वो अपना मुख्य शरीर में ही वो भोग मान सकता है नहीं तो नहीं होगा ये है इसीलिए भोग अनुसंधान प्रसंग आ जाएगा ये आपत्ति अच्छी तो फिर अनेक शरीर में भोग होता है यह शास्त्र का कथन व्यर्थ होगा उसका कोई तात्पर्य नहीं है ऐसा अब एक अस्मात इतरानी निरात्मक प्राप्त और ऐसा होने से एक से एक जो सात्मक है समनस्क सात्मक चैतन्य रूप से एक शरीर जो मुख्य शरीर है और इतरारणी निरात्मक इधर जो शरीर है वह निरात्मक है जैसा गाड़ी आदि के समान है उसमें कोई आत्मा नहीं है उसमें अपना कोई अलग चैतन्य उसके पास नहीं है मन भी नहीं है अब ये तो यद उसको प्रयोग करता है बस करने वाला तो एक ही है ऐसा हो जाएगा इसीलिए अब ये अनेक शरीर में अनेक मन मानने पर भी आपत्ति अनेक चैतन्य मानने पर भी आपत्ति अब अनेक मन ना मान करके चैतन्य अनेक ना मान करके भी आपत्ति है क्योंकि फिर तो भोग नहीं होगा ये अनेक शरीर में भोग करने वाली बात नहीं हो पाएगी इसलिए दोनों तरफ से ये समस्या है तो यही कहना होगा ये स्मारत शरीर से अन्य शरीर सारे निरात्मक हो जाएंगे आत्महीन हो जाएंगे अब उसमें कुछ होगा ही नहीं वो तो यंत्र रहेगा ऐसा होना चाहिए ये पूर्ववक्ष ने कहा ऐसे प्राप्त है कहा अब कहते हैं कि ये बात तो आपकी सही है लेकिन इसमें कुछ न कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा है भी है ऐसा होता है तत्र विदुष है एव अभी ये ये इस प्रकार आप सोचने से आप तो कोई भी इसको विश्वास नहीं करेगा ऐसा होता है कर अब ऐसा होता है करके आपको कुछ तो दिखाना पड़ेगा एक होता है तो विश्वास करने के लिए क्योंकि अब शास्त्र ने कहा तो हमने इतना युक्ति से समझ में आ रहे हैं न प्रैक्टिकल हम कर पा रहे हैं हम तो एक शरीर में भोग करके अभी मुश्किल में है अब वो एक शरीर का भोग का क्या मतलब समझेगी तो वो तो हो ही नहीं सकेगा तो अब यदि नहीं होता है हमें युक्ति से भी समझ में नहीं आता यानी कोई फॉर्मूला नहीं बन पाती एक फॉर्मूला दे देंगे तो ठीक है उस फॉर्मूला से हो जाएगा करके हम सोच लेंगे लेकिन फॉर्मूला नहीं बनती है तब तो फिर वो नहीं होगा करके अविश्वास हो जाए अनेक शरीर रहने लेने वाली बात बनती नहीं ऐसा हो जाएगा ये इसलिए तो लोग इस पर सब विश्वास नहीं करते आप बोलो ऐसे होता है निर्माण चित्र होते हैं इत्यादि बोलेंगे बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं होता तो उनको समझ में नहीं आती ये बात कैसे होता है इसलिए वो स्वीकार नहीं करेंगे ऐसा तब अभी इसका शास्त्रीय प्रकार और इसका फॉर्मुला और कैसे होता है ये सब बताएंगे विदुष एवं स एक इत्यादि इत्यादि भाव अवगम अनुपत्या उपाधि भेदे अनेकधा भाव कल्प्यने सर्वेश सात्मकत्व मंत्रा विदुषो अनेकधा भाव तो तत्र विद्वान को विद्वान के अनुभव में ये कहा सा एकधा भवती सुधा भवती इत्यादि शास्त्र आया ये शास्त्र को अन्यथा नहीं माना जा सकता ये शास्त्र कह रहा है ये इसे कुछ होता ही नहीं केवल कहने के लिए कहा ऐसा नहीं मान सकते तो एकधा भवती सुधा भवती अनेकधा भवती होता एक शरीर होता दो शरीर होता है शरीर होता इस प्रकार होता है और उस पर आप रिसर्च करो आप कैसे करना उसको शरीर कैसे प्राप्त करना ये आप विचार करो लेकिन शास्त्र कह रहा है तो होता है मान किसी ने इस फॉर्मूला को अपनाया और इस फॉर्मूला के अनुसार साधन किया और साधन करने के बाद में उनको ऐसा प्राप्त हो गया ये शास्त्र से प्रमाणित है ऐसा हो गया है किसी को अब आपको नहीं हो रहा है तो आप में कुछ कमी है क्योंकि बौद्ध कार्य जो अन्य करते हैं आप नहीं कर सकते अन्य अन्य जो है बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं आप नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब वो नहीं होता ऐसी बात नहीं तो आपने नहीं देखा है आप नहीं कर पा रहे हो इसका अर्थ वो कार्य होता ही नहीं ऐसी बात नहीं होती है वो उसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा यदि आपके अंदर सामर्थ्य है तो होगा नहीं तो नहीं होगा ऐसे इसीलिए इत्यादि इत्यादि शास्त्र के द्वारा अनेकधा भाव अगम अवगम अनुपत्या उसमें जो अनेकधा भाव का ज्ञान होता है उस भाव का जो ज्ञान के अन्यथा अनुपत्ती यानी ये नहीं होता है ऐसा नहीं मान सकते अनुपत्ती ऐसे नहीं मान सकते इसको स्वीकार ही करना पड़ेगा होता है तो अनुपत्या ये ना होने मतलब ये समझ में नहीं आने के कारण उपाधि भेदे ना अनेकधा भावे कल्प्य अब हम कहेंगे उपाधि के भेद से अनेक भाव कल्पना करेंगे जैसा शास्त्र में करते हैं ये उपाधि भेद से अनेक भाव होता है ऐसी कल्पना करेंगे तो उपाधि भेद से अनेक भाव कल्पना करने पर सर्वेश यदि अनेक उपाधि से अनेक भाव की कल्पना करके उस सिद्ध पुरुष ने अनेक शरीर बना दिया जैसा हम सामान्य अभी समझ के आए अनेक उपाधि अनेक भाव होता तो सर्वेशां सात्मकत्व यदि सभी उसकी आत्मा से सात्मक नहीं होगा उसी के आत्मा सभी में विराजमान नहीं होगा तो विदुषो अनेकदा भाव आयोग तब तो विद्वान को अनेक भाव हो गया यह कहना नहीं बनेगा परमात्मा तत्द के द्वारा अनेक भाव में रहता है ये तो हमने स्वीकार किया है जैसा घड़ा आदि का दृष्टान देते है सूर्य एक है घड़ा आदि अनेक है उसमें अनेक भाव से प्रकट होता है इत्यादि ठीक है अब यहां भी ऐसा है तब तो हो जाएगा मैंने जिस विद्वान जो सिद्ध पुरुष अनेक शरीर धारण कर रहा है उसका उसकी अपनी आत्मा अनेक शरीर में सूर्य प्रतिबिंब के समान उपस्थित हो जाए तब तो बनेगा लेकिन ऐसा नहीं होगा तो फिर नहीं होगा ये अनेकता भाव का योग हो जाएगा अनेकता भाव वो नहीं बन सकते उसका है ऐसा नहीं कह सकते वो तो किसी और का है ऐसा हो जाएगा किसी और का मतलब आत्मा का स्वरूप है तो विदुषो अनेकदभाव आयोग स्वतंत्र स्वतंत्र अनादि भेदे सत्यव जीव भेदात श्रुत्यनुभवत्या अब ये जो स्वतंत्रता की बात कही थी तो स्वतंत्र अनादि अनादिमनोभे तो स्वतंत्र एक मन जो स्वतंत्र मन है जो उन्होंने साधन करके प्राप्त किया हुआ वो मन है उस मन का भेद अनेक होने पर वो मन को अनेक करके ही जीव भेदाद श्रुत्य अनुपत्या तभी वो जीव भेद कर सकता है वो उसी एक मन को यदि वो अनेक बनाएंगे तब तो जीव भेद हो सकता है क्यों एक मन में एक, एक मन का अनेक रूप बना करके वो कर सकता है यदि अनेक बनाएंगे अनेक मन बनाएंगे असमय तो नहीं हो सकता एक मन का अनेक रूप यदि हो सकता है संभव है तब तो फॉर्मूला बन जाएगा नहीं तो नहीं बनेगा तो ऐसे में एक काल में एक मन का अनेक शरीर में उपस्थित होना चाहिए उपस्थिति अनेक शरीर में प्राप्त होनी चाहिए तब जाके ये अनेकता भाव कहने का कोई तात्पर्य निकलेगा इसलिए जीव भेदा तब तो जीव भेद होगा इसलिए श्रुत्य अनुपत्या श्रुति का अनेक अर्थ मन ये अन्य अनुपत्ति से अन्य अर्थ नहीं कर सकते इसीलिए एक मन संकल्प प्रसूता एक मन के संकल्प से उत्पन्न अनेक मन शरीरेंद्रिय उपाधि उपाधो अनेक मन एक मन से उत्पन्न हो गया एक मन जो वो जो है मात्र मन है जो मूल मन है उसको अनादि मन कहेंगे वो मन से ये अनेक मन को बनाया अनेक विचार से अनेक मन को तैयार किया और उसी के साथ शरीर इंद्रिय उपाधि के साथ संबंध किया अभिव्यक्त किया और उसी में चैतन्य प्रकट हो गया तो प्रकट होने के कारण विद्वान ऐश्वर्य को इस प्रकार भोग करेगा ऐसा हो सकता है जैसा एक दीपक का दृष्टांत दे गया आगे इसलिए प्रदीपाधिकरण आई है इसका दृष्टांत ऐसा दिया जैसा एक दीपक है मूल दीपक है अब वो दीपक को वैसे वैसे जल रहा है। और उसी दीपक से आप अनेक दीपक बना सकते अनेक दीपक जैसे हम दीपावली को बनाते हैं एक पहले जलाते हैं फिर उसी से जलाते जलाते पूरे बना देते हैं दीपमाला बनाते तो ऐसा बनाते तो उससे क्या होता है वो मूल दीपक का कुछ हुआ है क्या वो तो वैसे के वैसे जल रहा और उसी से उसके सदृश अनेक दीपक प्रकट हो गया और वो सब दीपक प्रकाशवान हो जाता है ऐसा ही इसका जो विशेष मन है ये सिद्ध पुरुष है इसका विशेष मन है उनके पास वो शक्ति है तो वो एक संकल्प से अनेक मन को तैयार करके अनेक शरीर उपाधि में रह करके अनेक विचार से वो कार्य कर सकता ये सब संभव होता है अब जैसा आप अपने आप भी करते हैं। आप सुबह एक कार्य करते हैं दिन में दूसरा कार्य करते हैं बदलते बदलते कार्य करते करने वाला एक है लेकिन आपके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है एक काल में दो चार कार्य करने का सामर्थ्य नहीं लेकिन अभ्यास करेंगे तो आपको हो जाए ये अभ्यास कर सकते हैं। ऐसे भी होता है जैसे साइकिल चलाना एक काम होगा तो हाँ उसके साथ बातचीत भी भी कुछ विचार हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा होता है तो अब क्या है उसमें बहुत कुछ इसमें ऊपर विस्तार बोलना पड़ेगा इसका साइंटिफिक रीजन सब होता है आपके अंदर भी ऐसी शक्ति है एक काल में आप अपने मन को अनेक रूप में अनेक में एकाग्रता कर रहे हैं जैसा बना सकते हैं उसके लिए आपको बहुत साधन करना पड़ेगा अब तो एक जगह एकाग्र करना ही मुश्किल हो रहा है तब तो अनेक जगह तो अभ्यास नहीं होगा लेकिन कर, कर सकता है अब वो करने से ये सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी जैसा एक वक्ता है समझ लो जो भी आचार्य है पढ़ाने वाले प्रोफेसर है कोई भी वक्ता है तो वो एक ही स्कूल में अनेक क्लास लेता है अनेक विषय को लेता है ये तो आपने देखा होगा हम अपने एक एक निर्धारित होते हैं वो वही पढ़ाता है दूसरा नहीं पढ़ाता लेकिन जो छोटे स्कूल होते हैं उसमें तो एक ही व्यक्ति को दो चार पढ़ाना पड़ता ऐसा होता है उसमें क्या है अब सब चीज वो पढ़ा रहे एक समय के बाद दूसरे समय में कर रहा अब जो है उसको आप कल्पना करो कि ये एक साथ सबको पढ़ा रहा है एक साथ सबको पढ़ा रहा है मतलब जितने चार पांच क्लास के अलग अलग विषय हैं, वो एक व्यक्ति बीच में बैठा हुआ है और एक को एक साथ कर रहा है, एक ही समय में एक ही घंटे में उस सब विषय को देख रहा है सुन रहा है कवर कर रहा है ये हो सकता है कि नहीं हो सकता हो सकता है ऐसा करते भी है कई बार ऐसे करते है ऐसा हो सकता है ये, ये तो सिद्ध हो गया अब जो है इसका अर्थ क्या हुआ कि आप में विशेष क्षमता होने पर आप एक मन को अनेक रूप में कार्य करा सकते हैं उसका अलग अलग रूप होता अब एक ही मन ने आप, आप दूसरा शरीर में प्रवेश नहीं किया प्रवेश करने वाली बात को तो अलग ही बताना पड़ेगा वो बात कैसे प्रवेश होता है तो अब जो है ये तो हो जाएगा कि एक मन अनेक रूप में अनेक कार्य कर सकता अब क्या है यह तो आपके पढ़ाने की बात हो अब आप तो पढ़ा नहीं रहे आप एक जगह बैठ रहा है तो आपके सामने दस लोग बैठे ये दस जो है अलग अलग विषय पर आपको प्रश्न कर रहा है अलग अलग विषय पूछ रहा है अलग कथा सुना रहे हैं या सब अलग अलग बातें कर रहा है और ये सारे आप सुन रहा है। सुन करके सारे में आप एक ही समय हो रहा है तो सारे आप सारे उसको ध्यान में रखते हैं रख करके बाद में आपसे प्रश्न किया जाता है तो आप बाद में उसको बोल सकते हैं ये हमारे परंपरा में अब पहले से चल रहा है तो इसको कहते हैं अवधान कहते हैं अवधान शुरू में, में दशावधान होता है दशावधान का अर्थ जैसा अभी हमने बताया सरल भाषा में वो एक विद्वान बैठा है ये हमने कई बार भाग लिया है ऐसे अभी भी भारत में कई लोग हैं दशावधानी लोग बहुत है हाँ तो दशावधानी का अर्थ ये होता है कि एक जगह वो, वो एक बैठा होगा और फिर दस व्यक्ति बैठेंगे और दस व्यक्ति एक एक विषय पर कोई ज्योतिष के को ऊपर कोई कोई विषय पर कोई साइंस के को ऊपर कोई कुछ करेगा कोई बीच में उसको खाना खिलाएगा कोई नमकीन खिलाएगा फिर कोई पान खिलाएगा कोई घंटी बजाएगा कोई कुछ करेगा ऐसे सब करता रहता और एक डेढ़ घंटा दो घंटा तीन घंटे या घंटे ऐसे चलते उसके बाद में उसको पूछा जाता है कि कितने घंटी बजाए और कौन सा प्रश्न मैंने पहले पूछा कौन सा प्रश्न दूसरा पूछा अरे बाप रे बाप आप तो चक्कर में वो आ जाएगी जो कैसे करते हैं? और याद रखते हो अब जिसको हमने देखा दो तीन जगह हमने देखा था वो तो बिल्कुल किया वो तो नाम एक जगह उनका थोड़ा मिस हो गया था बाकी सब मतलब निन्यानवे उन्होंने सही उत्तर दिया और कितने हमको याद नहीं रहता हम जबकि गिनने के बैठे हैं वहाँ सुहोदार रूप से हम भी भूल जाते हैं कि कितने घंटे उन्होंने बजाए क्योंकि उसके बीच में दूसरे का भी सुनना है तीसरे का भी सुनना है चौदह का सुनना तो अब तक हम भूल जाएंगे और ये तो नियम है लिख नहीं सकते आप पेन वगैरह कुछ नहीं प्रयोग करना है वो खाली बैठना है वहां बैठ सुनते रहना चारों तरफ बोले ऐसे दशावधानी होते हैं और इसी प्रकार से बढ़ते जाते हैं कोई पचास होता है उसके बाद सदावधानी होते हैं सदावधानी भी रहे हैं अभी भी सदावधानी एक है कोई करते हैं इस अभ्यास तो सदावधानी मैंने साऊ लोग रहेंगे चारों तरफ वो बोलते रहेंगे सौ सब अब आप कोई आपको तो एक व्याकरण सूत्र रटने में कितना समय लगतेगा और वो तो सूत्र इधर से बोलेगा फिर उधर बोलेगा ऐसा बोलेगा फिर उसके बाद ब्रह्म सूत्र से एक सूत्र बोलेगा इधर से बोलेगा ऐसे बोलेगा सारा वो मतलब वो सुनेगा सुनने के बाद में सारे का अवधान करेगा तो इसका मतलब क्या है कि उसने अपने मन को ध्यान करने के लिए यह विभक्त कर दिया वो सावधान और कितना उसका वो रहता है कि उस समय पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस रहते हैं अन्यत्र रह, होगा और साइलेंस रह के वहां भी कुछ होता है तो वो पूछेगा यदि बीच में कोई आदमी प्रवेश किया ना ये दस से अधिक होता है कभी कभी वो कर, कोई आदमी प्रवेश किया समझ लो वो उसको पूछेगा बीच में आदमी प्रयोग आया तो कौन है वो तो तुरंत दिखाएगा ये आया ऐसे करके करता तो कितना सारा होना मतलब सारे इंद्रियों के ऐसे वो प्रकट करते तो एक तो स्पर्श से फिर श्रवण से फिर देखने से आ, फिर ये सब होता है मतलब सारे इंद्रिय का प्रयोग वहां दिखाएंगे ऐसा होता है और उसके बीच में वो उसको लड्डू खिला रहे हैं पान खिला रहे हैं जो भी खिला रहे हैं वो उसका वो भी होता है वो भी बीच में मतलब वो भी चबाते भी रहते हैं वो भी रश्मि ले रहा ऐसा होता है तो ये अभ्यास से हो सकता है और योग सूत्र आदि में इसको प्रतिभा नाम से कुछ सिद्धि विशेष भी कहा ऐसा सब होता है तो इस प्रकार से वो जब हम एक मन को अलग कर सकते हैं अब क्या समझ लीजिए ये दस लोगों का जो अवधान कर रहा हो, वो दशावधान कर रहा है अब दशावधान दस, दस अलग अलग शरीर है अब ये तो एक सामान्य व्यक्ति कर रहा है ये कोई सिद्ध पुरुष योगी वगैरह नहीं है एक विद्वान है सर्वशास्त्र विद्वान है और इस, प्र, इस प्रकार उन्होंने अभ्यास किया पहले ऐसे गुरुकुलों में अभ्यास कराते थे, थे अनेक विषयों को रखने के लिए और अनेक विषयों शास्त्रार्थ में ले जाने के लिए ये होता है अब वो जमाना ही चला गया और आजकल दिमाग में लोगों को इतना है ही नहीं कोई साधन भी नहीं करता एकाग्र भी नहीं करता अब ब्रह्मसूत्र चल रहा है बाहर जाकर के पूछो ब्रह्मसूत्र का कौन सा अधिकरण चल रहा है कौन सा सूत्र चल रहा था ये भी पता नहीं रहता एक घंटा पूरा ब्रह्मसूत्र ही सुना बाकी और नहीं सुना होता है तो कितने शार की बात मतलब अमर ये बिलिटिकॉल देख वो नहीं रहता और यहाँ जो पाठ हम चलते हैं वो पाठ में मार करके रखना पड़ता है डंडा डाल के क्यों कल आएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि कहां तक पाठ चल मतलब इतना भी हम अपने मन को ये नहीं करते पाठ करके नहीं देखा हमें लोग मार्किंग करके रखते हैं आज यहां तक और कोई कोई डेट भी डाल देते हैं क्यों कल पता नहीं वो कल से पता चलेगा अरे इतना तो याद रखना चाहिए पंक्ति कहां समाप्त तो हो गई थी तो वो तो पढ़ाई तो वही है ना तो ये है हमारी कमजोरी और फिर हम सब कुछ सोचते रहते तो कैसे होगा क्योंकि इसका अभ्यास करना पड़ता है कि श्रवण से याद रखना और मन को जब अभ्यास कराएंगे आप कुछ दिन आप बिना मार्किंग करके देखिए मन अपने आप ध्यान रखेगा आप मार्किंग करके मन को बिगाड़ रहे मन में ध्यान रखने की शक्ति है आवश्यकता है तो ध्यान रखेंगे वो लेकिन आवश्यकता नहीं तो नहीं रखेंगे मार्किंग करके रखा है तो आप मार्क के डिपेंड है तो फिर वो करेंगे और लिखते रखते हैं ये करते हैं नोट बनाते हैं तो ये सब ठीक है अपने अपने स्तर पर किन्तु पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था नोट बनाने देते थे नो तो श्रवण करके आपको समझना पड़ेगा और वहां कोई प्रश्न हो तो पूछो बस वही समाप्त पूरा न्याय शास्त्र बिना पुस्तक से पढ़ना पड़ता था एक जमाने मिथिला में ऐसा नियम थे वहां पुस्तक कोई ले जा नहीं सकता और जितना समय रहो आप वहां बैठ करके पढ़ो दो चार साल जितना भी पढ़ो वो पूरा हृदस्त करो और बिना पुस्तक चले जाओ और वहां से गेट से बाहर निकलते समय आपको देखेगा पुस्तक नोट कुछ भी नहीं ले जा सकता अब आपको याद दिमाग में आ गया वो काम आएगा नहीं आया गया ऐसा था तो नहीं होता था अब आ, आ, अब ऐसे ऐसे अवधान थे तो इसलिए यह मन की शक्ति इतने अजय्य है अपार है कि सोच नहीं सकते हमारे मन में कितनी सारी शक्ति है उसको प्रकट करने के लिए समाध आदि जो साधन है या हम जो संध्या वधन नियम आदि बोलते ये सब उसको प्रकट करने के लिए होता है। इसीलिए अब इतना इसलिए मैंने बताया कि यह असंभव है ऐसी बात नहीं है यह संभव है संभव कैसा है ये प्रक्रिया ये बता रहे कि एकम एकमसंकल्प प्रसूता एक मन से जब सौ व्यक्ति की बातें एक ही समय में वो समझ रहा है सुनकर के वो क्या कहा ये क्या कहा वो क्या और उसको एक दो घंटे के बाद में फिर ऐसा बोल रहा है। और इसके बीच में यह मैंने देखा ये तो इतना सुन रहा है उसके बीच में वो अपने आप कविता भी लिखता है यह आश्चर्य कविता लिखने के लिए तो अपने अलग ही मन होना पड़ेगा मतलब अलग एक इतना सुन के अपने आप नया श्लोक रच करता है तो जब पूरा कार्यक्रम होगा दो चार श्लोक वो बना करके आपको देगा मतलब उनके जो भी अवधान किया उसके ऊपर तो वो भी करता है तो इतना जो है जब सामान्य व्यक्ति इतना कर सकते हैं तो सिद्ध पुरुष तो कर ही सकते हैं उसमें तो कोई बात नहीं उनको सारे कुछ याद रहता और ऐसे याद रहता है कि जैसा कि अभी अभी घटा बिल्कुल वैसे के वैसे बोलेगी एक उसमें इधर उधर भी कुछ मिस नहीं होगा जैसा घटा है घटना घटी है वैसे वैसे बोली और कितने समय में बोला अच्छा कभी कभी क्या होता है हमने उसमें यह देखा कि वो जो बोलने वाला कुछ गलत बोलता है ना तब वो ऐसा अंग अंगुली दिखाता है कि तुम जो बोल रहे हो ना वो गलत है कोई श्लोक कोई बोल रहा है कोई पूछा कि आप पीता के जो है अष्टम अध्याय के पंद्रवा श्लोक बोलिए तो पंद्रहवा श्लोक का जो ये है तो वो ऐसे कुछ गलत वो भी उसको ध्यान में रहता है मतलब सारा एकदम उपस्थिति वहां रहती है तब जाकर के कार्य होता है तो जब वो मन को ऐसा आप अनेक रूप में बनाया तो अनेक कार्य किया और अनेक अवधान एक साथ किया तो अनेक शरीर में भी वो कर सकता है। अब शरीर में प्रवेश करने की जो है वो अलग प्रक्रिया है उसके द्वारा वो करेगा करके वो अभिव्यक्त चैतन्य होकर के अनेक ऐश्वर्य को भोग करता है ये बात बनती है इसी को वो योगशास्त्र में सब कहा है इसके लिए सूत्र है प्रतिपवद आवेश दर्शयती हां प्रतिपवद ये कैसे प्रवेश करता है अनेक शरीरों में प्रतिप के समान एक दीपक के समान प्रवेश करता है एक दीपक से जैसा अनेक दीपक बन जाते ऐसा ही वो प्रवेश करता है तथा ही दर्शी ऐसा ही दिखाया तो जैसा गुरु के लिए बोलते हैं गुरु भी एक दीपक के समान होता है वो अपने शिष्यों को अपने जैसा प्रकट करते तैयार करते ऐसा ही एक दीपक अनेक दीपक बना सकते हैं, और वो दीपक में कुछ कमी नहीं होगी उसमें कोई घटना नहीं होगी वो तो घटेगा नहीं जैसा है वैसा ही रहेगा इसीलिए ऐसा ही यहां भी हो रहा जो योगी का जो मूल मन है जो आदि मन है अनादि मन है वो मन ऐसा ही रहेगा और उसी से अलग अलग मन के द्वारा अलग अलग विषयों को वो ले लेगा ऐसा करके करता hmm. ठीक संकल्प अधीनम अनेक देह निर्माण निर्माण फलम निरात्मकेशु देह भेदेशु योग भोग अयोगाद इत्याशं ये संकल्प के अधीन अनेक देह निर्माण है आपने कहा था कि संकल्प के अधीन अनेक देह का निर्माण होता है तब तो उसमें देह जो अनेक शरीर बनाया वो निरात्मक है निरात्मक देह भेद होने पर भोग अयोगात तो। तब तो भोग नहीं होगा क्योंकि आत्मा तो एक में रहेगा एक मन में रहेगा अनेक में नहीं हो सकता एक पूर्व पक्ष की आशंका है उस आशंका के उत्तर में सूत्र भाष्य आया भाष्यकार अभी अवतरण दे रहे हैं कि ये कौन से विचार लाया अभी यहां, इसका क्या कारण है बता रहे जैमिनीर भाव आमनाथ इतना उत्तम पिछले अधिकरण में जैमिनी का पक्ष और बादरी का पक्ष ये दोनों पक्ष रखकर के पादारायण जी ने निश्चय दिया था कि दोनों हो सकता है उसमें जो शरीर का भाव वाला पक्ष है शरीर रहता है शरीर भी हो सकता है ऐसे वाला पक्ष के लोकर के हम विचार करना है तत्र त्रिधा भावादिशु अनेक शरीर सर्गे जब वो एकदा भवती त्रिधा भवती इत्यादि में अनेक भाव में जब प्रकट होगा अनेक शरीर धारण करेगा तब निरात्मका शरीराणी किम तानी निरात्मका शरीराणी दारु यंत्राणी वा सृज्यंते पूछ रहे हैं कि जैसा हमने कहा ना गाड़ी का समान इसके लिए गाड़ी के जगह पे दारु यंत्र का तो जो निरात्मक शरीर है वो दारु यंत्र के समान है निरात्मक आत्मा नहीं शरीर जैसा दिखता वो तो आत्मा नहीं है उसमें काम नहीं कर सकता ऐसा शरीर का सृजन किया तो दारु दारू मन क्या दारु मने लकड़ी होती है लकड़ी को दारू कहते हैं तो दारू यंत्र मैने ये जो लकड़ी से शरीर का आकार बनाते हैं ना तो गुड़िया बोलते जो पहले जमाने में दारू की लकड़ी से गुड़िया बनाते हिंदी में गुड़िया बोलते हैं तो डोल होता है डोल लाते तो उसको दारू इंद्र कहते हैं दारू इंद्र संस्कृत में इसी को कहते हैं पुतला पुतला बनाते हैं ये गुड़िया बनाते हैं ये सब दारू इंद्र है वो तो निर्जीव होता है वो तो देखने में जो मूर्ति जैसा भगवान की मूर्ति रखते हैं वैसे ही वो तो मूर्ति तो है आकार तो सब कुछ ठीक है लेकिन उसमें जान नहीं होता आजकल तो रोबोट आ गया रोबोट में भी ऐसे ही होता है तो उसमें चैतन्य तो नहीं होता बाकी सब होता बस सब काम करता है ऐसा लेकिन चैतन्य नहीं होता तो निरात्मकानी शरीरानी दार यंत्राणी व सृजनते ऐसा आप बनाते हो क्या रोबोट जैसा किंवा सात्मकानी अस्मदादि शरीरवती, भवती भीक्षा अथवा हमारे शरीर जैसा ही वो सात्मक शरीरों को जैसा उसका शरीर हमारा शरीर ऐसे शरीरों को ही बनाते हैं इस प्रकार की जाती है यहां जो है विचार किया जाता है इसके बाद चिंतन किया जाता है तत्र आत्मनस और भेद अनुपत्य एक शरीर योगाथ इतराणी शरीराणी निरात्मक किंतु हमें लगता है पूर्वादि बोलता है ये जो आत्मा और मन है ना आत्म मनस और आत्मा और मन को आप अलग अलग कैसे करेंगे एक आत्मा आपकी आत्मा जीवात्मा उसको अनेक आत्मा कैसे बनाएंगे ये तो नहीं हो सके और एक मन को अनेक बन कैसे, मन कैसे बनाएंगे वो तो इस शरीर में प्रतिबिंब एक मन है उसको अनेक नहीं बना सकता वो तो अलग ही होगा जब बनाएंगे जैसा एक घड़ में सूर्य का प्रतिबिंब उसी घड़ में रहेगा वो घर में प्रतिबिंब को दूसरे घर में कैसे पहुंचाएंगे वो तो हो ही, ही नहीं सकता दूसरे घर में दूसरा प्रतिबिंब आएगा ऐसा ही होगा इसलिए आपकी जो एक आत्मा है वो अनेक रूप में नहीं हो सकता एक मन भी अनेक रूप में नहीं हो सकता इसीलिए ये जो नया शरीर ये सिद्ध पुरुष ने बनाया है ना ये सब निरात्मक हो जाता है आत्मा नहीं है उसमें ये दारू अंदर के समान ये पुतले के समान ऐसे होता है क्या होगा उसमें तो कुछ होगा ऐसे ही होगा ऐसा पूर्वादि ने कहा तो यही शंका इसका उत्तर देना इसके लिए टीका देखिए टीकाकार क्या सोचते हैं इसके विषय में अनुवाद पूर्वकं मुक्तस्य मुक्त उपिकबे संदेह वृत्त अनुवाद पूर्वक मुक्त पुरुष के अनेक सांकल्पिक शरीरों की बात पिछले अधिकरण में आई थी उसको विषय करके यहाँ संदेह किया जाता है क्योंकि ये शरीर यदि संकल्पित सांकल्पिक भी है तो होता कैसे है ये तो होना चाहिए समझना चाहिए इसलिए तत्री मुक्त उत्ति ही तत्र त्रिधा भावादिशु में भाषी में जो तत्र शब्द आया वो मुक्त पुरुष ये जो अभी वहां पहुंचा हुआ मुक्त पुरुष है उसके लिए कहा मुक्त अपर विद्यालभूत यह कैसे मुक्त है ये अपर के द्वारा मुक्त हुआ है ब्रह्मलोक पहुंचा हुआ मुक्त है वह जीवन मुक्त नहीं है वो तो शरीर आदि तो नहीं चाहते वो तो शरीर आदि क्यों बना उनको भोग आदि इच्छा भी नहीं वो तो इधर आते ही नहीं है नाणाम ना इसलिए अपर विद्यालय जो मुक्त पुरुष शब्द का प्रयोग कर रहे अंतिम तक ऐसे ही चलेगा तो ये मुक्त पुरुष उनका सांकल्पिकेश प्रवेश प्रकार उक्तिया पादादि संगति वो मुक्त पुरुष के सांकल्पिक शरीरों में प्रवेश का प्रकार का विचार कर रहे किस प्रकार वो दूसरे शरीर में प्रवेश करा सबको जिज्ञासा होती है सुनने से बात तो अच्छी लगती है लेकिन प्रवेश करने की विद्या आए तब ना तब तो कुछ कर सकता है हाँ ये ये, ये अच्छा है विद्या आने से तो बहुत अच्छा है ऐसा कर सकता है तो वो प्रवेश कर कैसे कर रहे ये समझने के लिए पूछा पूर्व पक्षे भोगत्वाद एकत्र एवं भोगसिद्धि सिद्धि पूर्व पक्ष कहता है सीधी सीधी बात जो समझ में आती है वो बात कहनी चाहिए अब भोगता एक है ना क्योंकि उसके आइडेंटिटी तो एक है एक ही है वो व्यक्ति तो एक है अब एक व्यक्ति का एक शरीर में एक समय एक भोग हो सकता है वो अनेक नहीं हो सकता सिद्धांत दे, किंतु सिद्धांत क्या सोचते हैं कि भोग तुराइक्य तो भी हम कहते हैं कि भोगता यदि भी एक है वो व्यक्ति एक है जो सिद्धा पुरुष है वो एक है होने पर भी स्वेच्छया स्वच्छंद रूप से तस्य अनेकत्र भोग उपत्ति उसको अनेकत्र भोग हो सकता है उसके द्वारा हो सकता है। महत्वा पूर्व पक्ष के अब पूर्व पक्ष का ये वाक्य ये पहले खंडिगा में किया आत्मनोविभुत्वी मनस्थी एवं चैतन्य व्यक्ति अब वो सामान्य में जो प्रक्रिया होती है और यहां क्या कठिनाई आ रही है इसको समझने के लिए टीकाकार बता रहे हैं कि क्या है कि आत्मा विभू है आत्मा सर्वव्यापक है विभू है सर्वव्यापक है सर्वमूर्त द्रव्यों में व्यापक है तो आत्मनो विभुत्व मनसी एव चैतन्य अभिव्यक्ति आत्मा विभू होने पर भी चैतन्य की अभिव्यक्ति कहा होती है मन में ही होती है इसी को लेकर के हम वेदांत में जड़ चेतन का विभाग करते हैं वेदांत में जड़ चेतन ऐसे ही होता है कि जो मन है जिसमें आत्मा की अभिव्यक्ति है वो चेतन कहलाता है और जिसमें आत्मा है लेकिन मन नहीं है तो वो अचेतन कहलाता इसीलिए ये जो अभी पत्थर आदि जो दिखते हैं इसमें आत्मा तो है लेकिन मन नहीं है मन नहीं है तो अभिव्यक्त नहीं होता उसमें कोई देवता बैठ करके मन हो जाएगा तो फिर उसमें अभिवक्त हो सकता है ऐसा प्रकट हो सकता है लेकिन उसमें क्या है वो पत्थर में वो मन को रहने की व्यवस्था नहीं है वहां इसलिए मन नहीं रह सकता वो केमिकल कॉम्बिनेशन जो उसका है ना उसमें मन बैठ के काम नहीं कर सकता ऐसा है इसलिए वो नहीं रह सकता और दूसरे में रह, जैसा अभी बिजली है अब वो बिजली कहीं कहीं पास होती है कहीं पास नहीं होती है अब जो वैसे तार आदि है उसमें जो लोहे हैं तांबे हैं और इत्यादि में तो पास होता है बिजली अब ये जमीन में पास नहीं होता या इसमें पास नहीं होता अब वो तो इसका दोष नहीं ये इसका स्वरूप उसका ऐसा बनाया हुआ उसमें पास होने के लिए संभावना नहीं जैसा अभी प्रकाश है ये कांज से तो बाहर आ जाता है भी तो मिट्टी का बना हुआ है लेकिन कांज से तो प्रकाश रेशमी आर पार हो जाती है लेकिन दीवाल से नहीं होता अब दीवाल में वो नहीं है है तो वो भी मिट्टी का है, ये भी मिट्टी का है। लेकिन इसमें कुछ परिणाम भेद हो गया परिणाम भेद हो गया तो वो तो आर पार दिखने वाले पारदर्शी हो गया और दीवाल पारदर्शी नहीं है ऐसा होता है और किसी किसी सिद्धि विशेष को प्राप्त करने से आपके आंख भी पारदर्शी हो जाती हां मैंने आपको जो है ना ऐसे इधर बैठ करके बाहर सब देख सकता और किसी को देखे तो उसका पूरा जो है शरीर जो एक्सरे करते ना एक्सरे जैसा ही उनको दिखाई पड़ता ऐसा है एक एक वैद्य हमने देखा उसको ऐसी सिद्धि है उसको एक्सरे आवश्यक नहीं है वो आदमी को खड़ा करता है थोड़ी देर ऐसे ध्यान करके ध्यान करके देखता है वो पूरा कई लोग कई बार उनको परीक्षा करके देखा अब एक्सरा करके वो एक्सरे को कभी पूछता ही नहीं वो वैद्य है वो देखता है आप पहले आपकी नाड़ी बोलेगा फिर आपको बैठने के लिए बोलेगा बैठो और वो ध्यान करेगा ध्यान करके पूरा आपके शरीर का एक्स्ट्रा ले लेगा एक्स्ट्रा लेने के बाद में कहा प्रॉब्लम क्या बोले वो एकदम ठीक पकड़ता है आप एक्स्ट्रा ले जाके वहां कंपेयर करके देखो तो वो वही बोलेगा ऐसा हंड्रेड है उसका और ट्रीटमेंट भी ऐसे ही वो करेगा वो छोटाटा जो भी ट्रीटमेंट करता है ठीक कर देता है अब उसको कुछ सिद्धि प्राप्त हो गया हाँ वो उसका दिमाग जो है ना एक्सरा मिशन का काम करता है ऐसा होगा वो ज्यादा लोगों को देखता है नहीं रोज क्योंकि अब एक्स्ट्रा मिशन भी ज्यादा चलाएंगे तो खराब हो जाएगा ना इसलिए वो वो उनका वो है नियम है कोई दो तीन या ऐसा कुछ नियम रखा है उतने को ही देखेंगे एक दिन में उतना ही देखेंगे बाकी समय वो ध्यान करेंगे जो भी करेंगे लेकिन अभी जो है बहुत सारे करेंगे तो तब तो काम तो बनेगा का नहीं क्योंकि इतना नहीं हो पाएगा तो इसलिए एक एक करते हैं लेकिन पूरा पक्का है जैसा जितने लोग जाकर के करके आया उन्होंने सब बताया कि बात सही है ये ऐसा करता है और वो उनको पकड़ में आता ऐसे उनकी सिद्धि प्राप्त हो गई अब कैसे प्राप्त हो गई वो कुछ कुछ करते रहते थे अचानक उनको एक दिन ऐसा दिमाग में आ गया और जो देखता था उसको सारा ढांझा दिखाई पड़ता ऐसा हो गया तो हो गया अचानक हो गया ऐसे हो जाता इसीलिए कभी कभी ऐसा हो जाता तो ये होने पर तो होता है लेकिन सामान्य में जहां मन नहीं है वहां चैतन्य के अभिव्यक्ति नहीं होते मन रहते चैतन्य का अभिव्यक्ति होता तो आपके पास एक मन है तो उसी एक मन में एक चैतन्य की अभिव्यक्ति होगी उसी को हम जीव कहते हैं तद अवच्छेद अवच्छेद का एक देह अवस्थित एक मन से अवच्छिन्न जो चैतन्य हो गया वो एक देह में स्थित हो गया तो देहांधर आवेश आयोग वो देहांधर में प्रवेश नहीं कर सकता क्यों वो एक शरीर में उपस्थित एक मन है वो वही रहता है। वो देहा में जाएगा नहीं ये तो सामान्य बात है इसीलिए अंतकरण अंतर उपादा पी अब आप बोलेंगे कि नहीं ये दूसरा अंधकरण को ग्रहण करता ये एक अंधकरण से तो जाएगा नहीं दूसरे में तो वो दूसरे अंधकरण को ग्रहण करता दूसरा अंधकरण आ जाता उसके पास तो तस्य अनादि अंधकरण अंतर अवच्छिन्न अब वो क्या होगा दूसरा अंधकरण जब लाएगा तो अनादि जो अंतकरण आपके पास है जो मूल अंधकरण है उससे वो तो अलग ही हो गया अब वो अलग होने का मतलब क्या है पुनर् आगंतु का अंधकरण अवच्छेद असंभवात वो तो अलग हो गया उस अलग हुआ जो अंधकरण में ये अंधकरण वाला चैतन्य वहां पहुंचेगा नहीं ये अंधकरण वहां नहीं पहुंचेगा क्योंकि वो तो पहले अलग अंधकरण है इसीलिए पुनर् आगंतु का जो अंधकरण है उसमें अंधकरण में अवच्छेद नहीं हो सकता इस अंधकरण का अवच्छेद नहीं हो सकता और इस चैतन्य का भी अवच्छेद नहीं होगा क्योंकि चैतन्य को इधर से वाहन थोड़ी ले जा सकते चैधन्य तो सर्व गया अंधकरण जो जो होगा उसमें होगा और उस अंधकरण के अनुसार होगा आपके अंधकरण को आप टुकड़ा कैसे करेंगे वो भी नहीं होता इसीलिए ऐसा नहीं हो सकता अब मान लो किसी प्रकार को करता है दूसरे शरीर में ये अंधकरण को प्रवेश कराता है कैसा टुकड़ा करके प्रवेश कराता संभवे यदि संभव मान लो अलग करके अंधकरण को अलग कर दिया और उसमें चैतन्य को प्रकट कर दिया तब क्या होगा जीव भेदा तब तो वह दूसरा जीव हो गया अब ऐसे में दूसरा जीव नहीं मानेंगे तब तो फिर आप अनेक जीव जो बोल रहे हो वो नहीं बनेगा आप अनेक जीव कैसे बोलते हो अलग अलग शरीर है अलग अलग उपाधि है उसमें अलग अलग अंतकरण है इसलिए अलग अलग जीव है ये आपका कहना है जब इसका अलग शरीर हो गया अलग अंतकरण हो गया अलग उसमें जीवा, जीव हो गया तो अलग जीव हो गया अब यह नहीं है वो अलग है तो संभव मानने पर जीव भेद हो जाएगा संभव न मानने पर तो वो उसी का भोग है ये कहना नहीं बनेगा इसीलिए भोग अनुसंधान प्रसंगात एकस्माद इतरा निधिरात्मका निधि प्राप्त करता इसीलिए अनेक जीव होगा जीव भेद होने के कारण उस जीव का भोग का अनुसंधान ये नहीं कर सकता अर्थात उस जीव का भोग इसको प्राप्त नहीं होगा अलग यह है जैसा आप स्वप्न देखता है वो तो कभी भी वो स्वप्न का ज्ञान मुझे नहीं होगा अब कितने अच्छे सपने देखे होंगे वो मुझे थोड़ी दे सकता कितना भी प्रेम हो कितना भी अन्य मित्रता हो या कुछ भी संबंध हो तो भी कोई भी अपने स्वप्न को दूसरे को नहीं दे सकता अपने मन को दूसरे को नहीं दे सकता कैसे देगा तो इसलिए ये भी नहीं बन सकता तो अलग ही रहेगा ये इस प्रकार से पूर्व पक्ष प्राप्त हो गया आपकी यह प्रक्रिया ठीक नहीं या अनेक शरीर बना करके अनेक धारण करना बनेगा नहीं ये केवल स्तुति के लिए मानना है तो मान सकते हैं लेकिन यह प्रक्रिया नहीं बनती है ऐसा करके पूर्व पक्ष ने बिल्कुल जो अनुभव में आता है प्रत्यक्ष अनुमान से द्वारा जिसको आप रैशनल बोलते हैं तो रैशनल ढंग से उन्होंने ये बताया कि ये हो नहीं सकेगा अब सिद्धांति इसके लिए रास्ता बताएंगे दो सूत्रों में इसका अर्थ बताएंगे ओम पूर्णमत पूर्णमितम पूर्णा पूर्ण पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओ शाति शांति शांति, शांति, शांति